आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन मुस्कुराते रहिए नमस्कार विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि कुछ खास लोगों को हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं और उनके कुछ खास बातों को हम सुनते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान है गुजरात स्टेट के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी है तो आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक uh, यू डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी मेरी और आपकी पहली मुलाकात है अभी इस वक्त जो विशेष मुलाकात कार्यक्रम सुन रहे हैं वो सभी श्रोता भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद अधिक मुख्य वन संरक्षक जिसको एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं उन्नीस का भारतीय वन सेवाना अधिकारी हूँ और गुजरात में उन्नीस से कार्यरत हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका सर और जैसे कि मैंने सुना है आपके बारे में कि गुजरात में जो हरियाली है गुजरात को जिस तरह से जो सुंदरता प्रदान की है वो आपकी देन है आपने काफ़ी मेहनत किया है तो मैं चाहूँगा कि गुजरात में जिस तरह से आपने ग्रीनरी को लाया है उस विषय पर थोड़ा सा बताइए गुजरात में जो हरियाली दिखाई दे रही है उसमें वन विभाग एक निमित्त है और इसका एक छोटा सा प्यादा मैं भी हूँ तो उसमें मेरा एक छोटे से प्यादे के नाते कंट्रीब्यूशन है परंतु हाँ गुजरात में जो ग्रीनरी नज़र पड़ रही है और उसमें सामाजिक वनीकरण खासतौर से की शुरुआत करने वाला भी गुजरात राज्य था और आज भी सामाजिक वनीकरण के क्षेत्र में वो देश में अग्रसर है और उसके पीछे गुजरात की जनता का खास योगदान है यहाँ के लोग बहुत हृदय से पेड़ लगाने और उछेड़ने में जुड़ते हैं तो ये बहुत खास बात है ये औद्योगिक क्षेत्र शहरीकरण के क्षेत्र में ही आगढ़ नहीं है परंतु पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा हाँ, संतुलन बनाए रखने में भी गुजरात के लोग बहुत दिल से काम करते हैं और उसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने गुजरात में जो हरियाली है उसका श्रेय अपने आप को ना देते हुए जनता को आपने दिया बहुत ही अच्छा एक भाव आपने व्यक्त किया और आशा करता हूं कि इस तरह से सभी जगह अगर सभी स्टेट में हो जाए तो पूरा भारतवर्ष एक हरा भरा हो जाएगा और जो कल्पना हम लोग करते हैं कि हमारा भारत देश स्वर्णिम भारत देश हो तो उसका जो सपना है पूरा हो सकता है तो आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस है इस विषय पे हम लोग बात करेंगे और देखा जाता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी और इसका जो विचार है वो कहाँ से और लोगों में क्या चीज़ें हम देना चाहते हैं उस पर आपके विचार सुना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस सन उन्नीस से शुभ शुरुआत अंतरराष्ट्रीय महासंघ से शुरू हुई और उस समय विश्व ने पहली बार ये महसूस किया कि पर्यावरण हमारा जैसा होना चाहिए उसकी तुलना में बिगड़ता जा रहा है इसलिए उसकी को संभालने की उसका संतुलन बनाए रखने की खास जरूरत है इसलिए स्टॉक होम से ये उन्नीस में इसकी शुभ शुरुआत हुई थी आज हम पैंतालीसवा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं अब प्रश्न जो आपने किया है वो बहुत उम्दा प्रश्न है कि 45 वर्ष से हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं आखिर ऐसा क्यों ऐसा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है उसका मैं एक ही कारण बताना चाहूँगा कि आज विश्व पर्यावरण या पर्यावरण की या कुदरती संसाधनों की या अपने सामाजिक वैल्यू के हरण की बात करें या अपने जो सामूहिक जमीन है जमीन है उन जमीनों पे अतिक्रमण की बात करें इन सभी में एक ही मुद्दा मुझे नज़र पड़ता है और वो मुद्दा ये है कि आज किसकी वजह से ये सब खराब हो रहा है या इसकी दुर्दशा हो रही है तो आंसर में एक ही चीज आती है वो है आदमी मानव मैं एक छोटा सा बुकलेट पढ़ रहा था माननीय विवेकानंद स्वामी के गुरु रामकृष्ण परमहंस उन्होंने एक छोटा सा कपलेट लिखा था कि प्रॉब्लम इज आई एंड देयर सॉल्यूशन सोल्यूशन हैज़ टू बी आई तो इस समस्या के पीछे का जो मुख्य कारण है वो आदमी है आदमी की प्रवृत्ति है मानव सर्चित प्रवृत्ति है जब मानव सर्जित प्रवृत्तियों की वजह से हो रहा है तो इसकी पहल भी मानव को ही करनी पड़ेगी सुधारने की अब जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा आदमी जैसे कृत्य करेगा वैसा ही परिणाम मिलने वाला है ये होने वाला नहीं है कि हम बबूल का पेड़ लगाएं और उस पे आम पकें ये कभी नहीं होने वाला तो आदमी की जो विकृत मानसिकता है उसका परिणाम हम हमको आज पर्यावरण के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है आज आप बात करें तो 45 साल से हम उपदेश देते हैं समझाते हैं दूसरों को जागृत करते हैं आज ऐसा नहीं है कि पर्यावरण की जागृति की कमी समाज में है नहीं लोग जागृत हैं पर्यावरण के बारे में अच्छी तरह जानते हैं एंड इवन ना छोटा बच्चा भी अच्छी तरह जानता है कि अगर उसका नाक और मुँह एक मिनट बंद होगा तो क्या होगा वो ही तुरंत आपको बता देगा कि मर जाऊँगा पानी दो दिन न पिए तो क्या होगा हर आदमी बता देगा कि प्यास लगेगी हाँ प्यासा मरूंगा। एक एक सप्ताह खाना न मिले तो हर एक आदमी को पता चलता है कि जीना मुश्किल होगा तो कुदरत के तत्व तो ऐसे हैं जिनकी महत्ता और जिनका अस्तित्व और महत्व तो बताने की जरूरत नहीं है परंतु तो समस्या क्या है समस्या ये है कि जब तक ये वस्तुएं, कुदरत तत्व, हमको अपनी जरूरियात के मुताबिक मिलते रहते हैं तब तक हमें उसके महत्व का एहसास नहीं होता जब मिलना बंद हो जाता है तब उसका एहसास होता है उदाहरण के लिए अगर कोई आदमी नदी में डूब रहा है तो उसे पता चलता है कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है उससे पहले पता नहीं चलता वो कितने टनों ऑक्सीजन कब्जे ऊपर वाले की दया से उसको मुफ्त मिल रही है उसकी कीमत उसे कभी नज़र नहीं आती उसी तरीके से जब एक रण प्रदेश में कोई राहगीर भटक जाए और गर्मी का महीना हो और दूर दराज तक कोई दिखाई ना पड़े गांव नजर न, न पड़े और प्यास लगी हो तब उसे समझ में आता है कि अब एक घंटे और पानी न मिला तो मैं राम को प्यारा हो जाऊंगा। तब उसे महसूस होता है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है लेकिन अगर हमारे नल खोलो और पानी आ जाए तो हमें पानी की बहुत जरूरत नहीं पड़ती उसके उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते आजकल जो थोड़े बुद्धिजीवी हो गए हैं वो नल के पानी से भी संतोष नहीं मिलता तो बोतल का पानी पीने लग गए जागृति आ गई है बोतल का पानी भी अफोर्ड कर लेते हैं वो उनकी जरूरत बन गई है नल का पानी जरूरत से निकल गया है एक दिन बोतल मत रखिए महाशय को गुस्सा आ जाएगा नल का पानी नहीं पी पाएंगे होगा कि नहीं तो हमारे कुदरती तत्वों की परिस्थिति ऐसी है कि वो बहुमूल्य हैं अरे बहुमूल्य क्या इतने मूल्यवान हैं कि उनका मूल्य पे करने की औकात आदमी की नहीं है इतने मूल्यवान हैं और जब वो उपलब्ध हैं तो वो बिना मूल्य के हैं फ्री हैं इसलिए उसका महसूस नहीं होता दूसरा इशू दूसरा इशू जो मुझे ये लगता है हिंदुस्तान में वो है पर उपदेश कुशल बहोतरी हम उपदेश दूसरों को देते हैं कि तुम ये करो तुमको ये करना चाहिए हा? पर मैं उसका पार्टी नहीं बनता हूँ मुझे क्या करना है मुझे अपने अपने हिस्से का काम खुद करना है मुझे किसी की तरफ देखना नहीं है इकला चलोरे के नारे को आत्मसात करना है वो चीज़ हम में से कितने लोग करते हैं ये दूसरी बात है अने तीसरी बात ये है हर चीज का जिम्मा सरकार के ऊपर थोप देना कि इसको तो सरकार करेगी सरकार कुछ करती ही नहीं है इसका बहाना लेकर के हम अपने को अक्रमण्य बना देते हैं हम अपना अपने हिस्से का काम भी खुद नहीं करते इसलिए पर्यावरण की और जितने भी सामूहिक स्रोत हैं चाहे वो नदी हो चाहे वो नाला हो चाहे वो वन हो चाहे वो गौचर हो सबका बुरा हाल हो रहा है और ये हमारी मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये होने वाला नहीं जी डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत है उसमें पैंतालीस साल बीत गए लेकिन फिर भी हम लोग उसी चीज़ को वापस दोहरा रहे हैं कि आज पर्यावरण दिवस है एक दिन की बात नहीं ये पूरे साल भर हम सभी को मिल काम करना है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हमें इन सभी चीज़ों की जब कमी हो जाएगी तब इसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा और जब तक ये चीज़ें हम महसूस नहीं करेंगे तब तक इसका महत्व को नहीं समझेंगे और बहुत ही अच्छी बात उनकी लगी कि जब हम लोग खुद समझेंगे और तब इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तब वो चीज़ें बदलाव में आएगी बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब की बातें तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर विशेष मुलाकात और आज के इस विशेष मुलाकात के हमारे ख़ास मेहमान हैं अडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुजरात स्टेट डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुझसे रहेगा न पानी मुझसे साझ में रवानी ना रहा तो रहेगा कान पानी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 छाया तू तो समझ ही न पाया हमें हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर भी न ना काटो मुझे दुखता है ना काटो मुझे बड़ा दुखता है दुनिया जहा जा सब का भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या मुझको बचा लेरी दुनिया जहा चाहू मै सबका भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या है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 डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से उनका फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे कि हमने बात शुरू ही की थी पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताया है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि पर्यावरण आपकी दृष्टि से क्या है पर्यावरण पर्या और आवरण लोग इसको अपनी धरती का धरती माँ का जो आवरण है हवा पानी समुद्र जिसको कि हम बोलते हैं भू आवरण जल आवरण और वातावरण इन तीन रूपों में जानते हैं परंतु तो मेरी दृष्टि ये, ये कुछ अलग है पर्यावरण एक ऐसी वस्तु है या प्रवृत्ति हैं कि जो मुझे दिन रात प्रभावित करते हैं और मैं उसको प्रभावित करता हूँ मेरे शरीर का पर्यावरण मेरी मेरे दिमाग का पर्यावरण और मेरी आत्मा का पर्यावरण ये तीनों को मिलकर पर्यावरण बनता है हम पृथ्वी के पर्यावरण की बात करते हैं उसके पहले आओ तो मेरा पर्यावरण क्या है उसकी बात करना ज़रूरी है और उसमें बहुत सारी प्रवृत्ति आ जाती है हवा पानी छित जल पावक गगन समीर ये पांच तत्व तो हैं ही पर इसके अलावा भी सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, आध्यात्मिक एनवायरनमेंट, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, बहुत सारे एनवायरनमेंट हैं और वो सब हमारी सोच को प्रभावित करते हैं सोच एक ऐसी चीज़ है कि सोच मेरी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है और मेरी थिंकिंग प्रोसेस मेरे संकल्पों को जन्म देती है और मेरे संकल्प जो हैं मेरे एक्शन जो मैं कर्म करता हूँ उनको परिणाम देते हैं और कर्म का परिणाम हमें दृष्ट गोचर होता है कर्मनेवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचल तो कर्म का परिणाम ही हमको देखने को मिलता है अब आप ये देखने जाएं कि मैं परिणाम को देख रहा हूं मैं ट्रीटमेंट जो है जो मुझे दिख रही है दवा बीमारी उसका कर रहा हूँ बीमारी के पीछे कौन से कारण हैं उन कारणों का इलाज मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आज समाज में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि मैं अपना आत्मा जिसको मैं कॉन्शियस माइंड भी बोल कह सकता हूँ कॉन्शियस माइंड का एन्वायरमेंट मेरा क्या है जो फीडबैक लेता है मेरे चारों तरफ से और उसके बेसिस पर जन्म देता है विचारों को हा? और मेरा जो अनकॉन्सियस जिसको सबकॉन्सियस माइंड कहूं वो संस्कारों का स्टोर हाउस है मेरे जितने भी संस्कार हैं जो मेरी पर्सनालिटी है वो एक्चुअली और कुछ नहीं है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के जाने अनजाने जो मैं काम करता हूं एक्शन करता हूँ बोलता हूँ देखता हूं बिहेव करता हूं उसका स्टोर हाउस है ऐसा क्यों होता है कि एक ही घटना तीन आदमी अलग अलग देखते हैं उनको पूछो ये क्या हो रहा है उस घटना के बारे में अलग अलग जवाब मिलते हैं उसका मुख्य कारण सिर्फ एक ही है घटना जरूर एक है उसमें से आने वाले मैसेजेज जो हैं वो आदमी जो एनालाइज कर रहा है उससे बनाता है वेबलेंथ वही आ रही है लाइट वही आ रही है सीन वही आ रहा है दृश्य वही पटल पे आ रहा होगा लेकिन एनालिस का जो सॉफ्टवेयर है हर एक के दिमाग में अलग अलग है इसलिए उसके हिसाब से उन्हें उस दृश्य में अलग अलग, अलग चीज़ें नज़र पड़ती हैं आज जरूरत इस बात की है समाज में जो कि मैं कह रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो वो ये है कि आदमी को अपना मूल पहचानने की ज़रूरत है मैं क्या हूं और क्यों कर रहा हूँ ये सब जानने की ज़रूरत है और उसके लिए उसे अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं को खुद को एनालाइज करना पड़ेगा शांति अगर चाहोगे तो आपको प्रवृत्तियों को रोकना पड़ेगा प्रवृत्तियों को रोकना पड़ेगा मींस ये नहीं है कि आप अकर हो जाओ उन प्रवृत्तियों को करना है कि जो आपके लिए शाश्वत सत्य और अर्थपूर्ण हैं। उन प्रवृत्तियों को नहीं करना है जिन प्रवृत्तियों को हम अनायास जाने अनजाने करते रहते हैं और जो हमको डिस्टर्ब करती रहती हैं उन प्रवृत्तियों को रोकना है तो उस तरीके का हमें माहौल पैदा करना चाहिए कि बच्चा एजुकेशन शुरुआत में जब शिक्षण लेता है उसी समय से वो संस्कारी बने उसके दिमाग में भी ना आए कि मैं दूसरे का अहित करना चाहता हूं सोचे ही नहीं उसको ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उसे दूसरों की सेवा करने में मजा पड़े खुशी मिले मैंने एक बार अपने बेटे से पूछा प्लेटफॉर्म पर बैठे थे ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे सही घटना है मैंने अपने बेटे से बोला ई वॉज एट उस समय आठ या दस साल का था तो मैंने पूछा मैंने कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे क्या हुआ था उस दिन तो मुझे बड़ा विचित्र आंसर मिला जिसका जवाब मैं अपेक्षित नहीं रख रहा था उसने जवाब दिया कि एक बच्चा जो केले का छिलका खा रहा था मैंने ठेले पे से जाके उसको एक केला लेके उसको दिया जब उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान देखी वो फोटो मुझे आज भी दिखाई देता है और वो मुझे बहुत खुशी का पल महसूस होता है तो अगर इस तरीके से आपको खुशी मिलने लगे शांति मिलने लगे तो फिर आपको किसी करेंसी और पैसा और हरे और पीले नोट के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है मैं दूसरा और एक उदाहरण देता हूं मेरे ही गांव का है मेरे यहां एक बणिक बनिया जो तांगा चलाते हैं घोड़ा तांगा तो घोड़ा तांगा में वो सवारी ले जाते हैं लोगों को छोड़ते हैं उससे जो कुछ पैसा मिलते हैं उससे अपनी आजीविका चलाते हैं मैं गांव में गया तो मैंने उनको पूछा मिनकी लाला विश्वमरम उनका नाम विश्वमरम है मैंने कि आपको वो तांगा खड़ा कर रहे थे और तांगा खड़ा करके एक, एक बड़ का पेड़ था और उस बड़ के पेड़ में वो जो बाल्टी होती है ना तांगे की उससे तालाब में से पानी लाकर करके उसको पानी दे रहे थे तो मैं पूछा मैंने कि आपको इस पेड़ को पानी देने में कैसा लगता है क्यों दे रहे हो कोई तो इसकी सेवा करता नहीं है आप क्यों कर रहे हो तो उनका जवाब जो था वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था उन्होंने बोला कि बेटा ये पेड़ नहीं है ये मेरे दिल का टुकड़ा है तो फिर मैंने बोला कैसे कि मेरे बच्चों ने मुझे सुख नहीं दिया जो सुख इस पेड़ ने मुझे दिया है इनकी वो कैसे कि जो भी राहगीर राह आकर के इस पेड़ के नीचे गर्मी में बैठता है ना तो वो तुरंत ये बोलता है मेरी मेरे ही सामने वाह लाला ने क्या काम किया है और वो जो शब्द आते हैं उससे जो मुझे संतोष प्राप्त होता है उसका कोई सामी नहीं है तो खुशियां तलाशने जाओ तो छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी खुशी मिलती है और नहीं तलाशने जाओ तो करोड़ों रुपए कमा करके भी लोग जो है सुसाइड करते हैं मैक्सिमम लोग आज दुनिया में ज्यादा पैसे वाले सुसाइड करते हैं कम पैसे वाले नहीं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि किस तरह से डॉक्टर जगदेश प्रसाद जी की ओर से जो दृष्टि है उनका पर्यावरण को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अलग अलग एग्जाम्पल देकर हमें समझाया कि पर्यावरण किस तरह का है और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया और मुझे वो शब्द मैं अगर अपने हिसाब से कहूं पर्यावरण जो है बाहर की चीज़ें हैं और उसको अच्छा रखने के लिए पहले हमें अपने अंदर को ठीक करना पड़ेगा और उन्होंने तीन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बताया शायद मैं रिपीट कर पाऊँ अच्छी तरह से उनके जैसा बीएमडब्ल्यू अगर हम इस चीज़ को पर्यावरण की दृष्टि से या सेल्फ एनालाइज की दृष्टि से अगर देखें तो बॉडी माइंड एंड वेव्स यानी उसके वाइब्रेशन वो कितने सुंदर हो आपके वाइब्रेशन अगर अच्छे हो मन अच्छा हो आपका सेहत भी अच्छा हो जाएगा और आपके वाइब्रेशन भी अच्छे होंगे तो आप अच्छे काम कर सकेंगे और कर्म पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जोड़ दिया कि कर्मम योगम खुशिलम यानी जितना अच्छा आप कर्म करेंगे योग उतना अच्छा आपका रहेगा और आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी ने बताया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कहूंगा कि हमारा संस्थान जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है वो 80 साल पूरा कर चुका है और एक विजन है हम सभी का कि हम चाहते हैं कि 80 लाख पेड़ लगाएं। तो इसके लिए किस तरह से वो हो सकता है उसके बारे में आपका विचार सुनना चाहेंगे गुजरात में मानसून दरमियान वावेतर कराने के लिए वन विभाग ने पंद्रह करोड़ रोपा तैयार किया है और वो मानसून में वन विभाग भी लगाए और वन विभाग के साथ साथ समाज के लोग जैसा कि मैंने पहले कहा सभी लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं इस दिशा में हमारा प्रयास हमेशा रहता है हर साल रहता है इस साल खास जुम्बेश तरीके पंद्रह दिन का एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसको हरियालू पखवाड़ी या वावे गुजरात कार्यक्रम मानेंगे गिनेंगे कहेंगे और उसके उसमें जितने भी गुजरात के लोग हैं बाहर के लोग हैं या संस्थाएं हैं छोटे मोटे नेता अभिनेता सभी उसमें जुड़ें ऐसा हमारा प्रयास है और वो खाली रोपा लगाने की बात हम नहीं कर रहे उसमें सोच ये है कि रोपा लगे ही नहीं बल्कि उछ मतलब वृक्ष बने ये हमारा प्रयास है और उसके लिए दो तीन चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो हमारा प्रयास होगा कि कहीं भी जगह कहाँ है कि जहाँ पर वावेतर करनी है जगह पर पानी पानी और फेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और वावेतर करने के बाद वावेतर का लुक आफ्टर करने वाला मुआवजत करने वाला कोई धनाधोरी होना चाहिए अगर तीन चार चीज़ें मिल रही हैं तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं और आप तो हमारे मुंह की बात छीन रहे हैं हम जो करने जा रहे हैं उसमें आप सहयोगी बनिए आपका स्वागत है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी संस्थान के लोग सुनकर भी खुश हो रहे होंगे कि डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो बात बताई है उसमें हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और 80 लाख की क्या बात है अब तो करोड़ों पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं और इसमें हम सभी का सहयोग हो सकता है और सभी लोग मिलकर ये काम अवश्य पूरा करेंगे और जाते जाते मैं एक बात पूछना चाहूंगा अगर पर्यावरण को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करे तो एक शब्द में कैसे उसको समझे पर्यावरण जिसको कि हम एक कल्पना में ईश्वर मानते हैं सर्वशक्तिमान जो कर्ता भी है कर्म भी है और कर्म का परिणाम भी है वो पर्यावरण है तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी का जो पर्यावरण के ऊपर अपने विचार हमारे साथ शेयर किया आशा अच्छा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और जो भी विचार आपको अच्छे लगे हो जरूर उसे अपने जीवन में अपनाएं ऐसे शुभ आशा के साथ जाते जाते एक बार फिर से मैं कहूंगा गुजरात और राजस्थान के काफी हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज वा वह गुजरात वा व गुजरात आपणू गुजरात हरियालु गुजरात स्वच्छ गुजरात स्वस्थ गुजरात समृद्ध गुजरात आपण गुजरात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आप सभी को मिला होगा और इन चीजों को अपने जीवन में अपनाइए हरियाली गुजरात हो स्वस्थ गुजरात हो और सुंदर गुजरात हो और आप सभी सुखी हो ऐसी शुभकामना उन्होंने की है अपने शब्दों के द्वारा तो चलिए इसी के साथ मैं भी आप सभी से विदा चाहता हूँ और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मोदन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो